श्री श्रीरामकृष्णकतामृत भक्सरामकृष्ण परिच्छेद नंदनबागास राखाल मास्टर महाशयादक्स श्रीमंदरदर्शन उद्दीपन च्रीराधाया प्रेमोन्माद प्रभो श्रीरामकृष्ण नंदनबागासमंदर भक्तसह उप भक्ते ब्रह्मभक्स आल आलाप कस्त मास्टर महाशय प्रभृत तेना पंचवादन मिता स्वर्गत काशी नंदन गृह स्थाने पूर्व स उपमंडलाध्यक्ष सदर ओयाला भाषायासी आदि सज्सा ब्रह्मज्ञानी स एव द्वितलस्थिते बृहत् प्रकोष्ठ मध्ये ईश्वरोपास्तिम अकता निमंत्र्य उत्सव अकोत्गारोहणन श्रीनाथ यथादय तत्त्र तुशम उत्सव सजित ते श्री प्रभुम अति सदरण निमंत्र्य आनीतवत श्री प्रभु आगत्य आद नीचै कस्मशिस् अभ्यर्थना प्रकोष्ठे आसन गृह तस् प्रकोष्ठे ब्राह्मक्ता क्रमेगत संवेता श्रीयुक्तरवीद्र ठाकुरपाधि प्रभृत ठाकुरंशीया भक्ता उत्सवेत्रे उपस्थिता आसन् आहूत सन श्रीरामकृष्ण भक्त सह दलस्थित उपासन मंदर गक्रे उपासनगृहवत वेदी आरचिता दक्षिणप्चिकोडे एक आंग्लेयवाय पियानो इख्यम अस्त प्रकोष्ठ से उत्तरभागे काेयाराख्या आसंदी का स्थापित सी तत्व पार्ष्त अंतपुरप्रवेशा समुत्तीर्णे सायंका उत्सवपस्थि आरप्य से आदिब्रह्म सज सेुक्त भैरव बंदोपाध्यास वेदमाशीन उपासना कार्य संपय ग्रीष्म अद बुधवासों बैशाख विशो दिवस चैत्रमास से कृष्ण दशमीतिथितराष्टादत अख्रीष्टा शतष्टाब से मे मस से द्वितिवस ब्राह्मक्ता अनेकै नीचे बृहत् आलिंदे वा भ्रमें श्रीयुक्तानक घोषालादय केचन प्रभो श्रीरामकृष्ण से समीपे उपासनागृह आगम्य आसन सी तम मुखदाईश्वरियालाप स्रोष्य गृह प्रवेशभोद्याग्रत प्रणाम आसन स्वीकृत राखाल मटर्मोदयादीन कथयती नरेन्द्रो मपृत सन्दर प्रणाम कि स्मर्यते。यत्र सदीपन होती यबंधि वार्ता त्रबीर्भावर्थ सगम्चंदर्शन भगवान स्मर से कशन भक्त बावलाख्यम दृष्टि भावा विष्ट जाता है एक प्रभु राधाका उद्यानाथ कुल मुबंधो निर्मीये की मनवा कैसे भक्स एतादी गुरुर्भक्तिद गुरुपलपल्लवास्तव्यम जनम प्रेक्ष्य भावन्मय संवृता है मेघम दृष्टि नीलवसन दृष्टि चित्रपटम दृष्टि श्रीमती कृष्णोदीपन प्रमणा अभवत एक दृष्टि उन्मत्व क्व कृति वजती सा व्याकुलाभवत घोषालामता तो न प्रशस्या श्रीरामकृष्ण कि भो किमीय विषयचिंताजनिया यदेतन भवि य भगव्चिता सभूता प्रेमोन्माद ज्ञानोन्माद कि शुतवानसी उपाय जतिर एको ईश्वरप्रीतिष्ण गतिवृत्ति केनोपा स लभ्य श्रीरामकृष्ण तस्यन विचार ईश्वरव सत्य जगद्यस्वस्थ एव सत्य जगद फल दिवस दास् ब्रह्मक्त कामक्रोधरिपुस् किीयरामकुश्वराभिमुखाधे आत्मनामणी कामना ईश्वर प्रतिबंध का प्रतिकोप लिप्छ्वा मं मेतिचिश्चेत तदा तमाश्रि भेत यहां कृष्ण मम रा तदा एव तदा यद्यारतव्य अहम राम प्रणतवान एक मतकम कस्या अग्रतौनावन कुरिया ब्रह्म भक्त सर्व कार्येत ना हम पापाय अभियोज्य सैम स्वतंत्रेक्षा अभियोज्यता पापियोज्यता सहाय दुर्योधनेन तदुक्तम ऋषिकेश हृदय यथा यहां नियुक्तस्म तथा कॉमी ये अचल प्रत्यय ईश्वर एवं कर्ता अहम तो अकर्ते तत्मक नवती ये सम्य नर्तन प्रशिक्षण जैत तर विताल पाद्धांतक ईश्वर सत्ता विश्वास एव न जायते। श्री प्रभु उपासनागृह संवेता जना पश्य कथयति मध्ये मध्ये संभूय ईश्वरचित तथा तन्नाम संकर्तन भिषम किंतु संसारी ज्वराग क्षणक यहायसी जल्द प्रक्षिप्ते जलम त्रावत्तिषति ब्रह्मोपासनाथ श्रीरामकृष्ण इदानं उपासनारंभो भविष्य उपासना बृहत्को ब्राह्मक्त पिपूर्ण जो है राक्षा ब्राह्मिक आगत्य थे संगीत उपावन संगीतपुस्तकहस्ता पियानो हाण आख्य यंत्रगे ब्राह्मीत गीयम संगीत संगीतमाक्य श्री प्रभोर आनंद सविधिनाशी क्रमेण उद्बोधन प्राथना उपास मुपविष्टा आचार्य वेद तो मंत्राठसन ओं पिता नोसी पिता नो नमस्ते स्त अस्मभ्यम स्मत्ता अस्मभ्यं तुभ्यम देभ्यम न नम नाशय ब्रह्म भक्ता आचार्य सह वदी ओं सत्यम ध्यानमत ब्रह्म आनंदमृत यदिभाति शात शिवम अद्वैत शुद्धम अपबिद इदानम आचार्या ओं नमस्ते सते ते जगत्कार नमस्ते चिते सर्वोकाश्रयाय इत स्त्राठा परमाचार्थना कुर असतो मद्गम तमसो म्योतिर्गमय मृत्यो मृत गमय आविर्विरा आविराविमेधि रुद्र ये दक्षिण मुखम तेन माही नित्रिपाठपाठी प्रभु भावावेष्टो इधार्य प्रबंधपाठंकुर अक्रोध परमांद्रीरामकृष्ण अहेतुकृप सिंधु उपासना सप्ता भक्ता लुचि मिष्ठादोजन समुद्री भवती, भक्ता अनेक एव नीचे प्रांगणे आलिंदे चायुसेवन चा कर सी नक्त नववादन जीप्रभु दक्षिणेश्वर विद प्रत्यावर्तन करनीय गृहस्वामी आहूतां संसारी भक्तासमने वन्यम सी यी प्रभो वार्तास अवसर नाव श्रीरामकृष्ण राखा प्रवेतिन प्रति अरे कोपी नाती भो राखा सक्रोधम महाशय आयातु तो दक्षिणेशर गा श्रीरामकृष्ण सहां अरे िठतिशुल्क आनादियाप्यक्रम को दवल रोषमात्रेन किमी न साध्यते धन नास्ती निष्फल रोज अभी चवदनशी क्व भोजन कुम बहुका परं शुत भोजनपत्र विस्तम सर्वता सहूता जनसमर्दे राखालास श्रीरामकृष्ण्दीतले भोजनाथ चलते जनसमर्दे उपवेष्टु स्थान न ल महता आयासेन आयास प्रभुरेक पार्शे उपवेश तस्थत एकचिब्राह्मणी व्यंजन वितर स्म श्री, श्री प्रभो व्यंजन भोजने प्रवृत्तिर्नाभूत स सैंधवेशन लुच्भ किंचि मिष्टा चा गृहभु दया सिंधु गृहस्वामीना कैसोरवय ते तत्जाविधि निंदी स कथम रुष्टो भवित अभुक्ता तस् प्रस्थित तो तम अमंगल भवि तेज ईश्वर उद्देश्य समस्त आयोजन करतव भोजनातेभु यान आरूढ़ यानशुल्को दृहस्वामीना दर्शनमें न ली प्रभु यनशुल्क भक्तानाम सीधे सानंदम आललाप यान याचतुम गतह यानशुल्क याचत गथमस्तु निराचक्रु तहता क्लेशन रूप्यक दबधम आनाद कथयती तेन सैदि